ईस अगस्त 1918। आज संध्या के समय जाकर ठाकुर को प्रणाम करने के बाद मां को प्रणाम करते ही एक स्त्री भक्त के प्रसंग में उन्हें कहते सुना बहु के ऊपर उसका बड़ा कठोर शासन है इतनी अधिक कठोरता क्या उचित है स्वयं पीछे रहकर थोड़ी स्वाधीनता देनी चाहिए अहा छोटी सी बिटिया है उसकी क्या थोड़ी खाने पहनने की इच्छा नहीं होगी और जैसा कि वह कहती है मान लो आत्महत्या ही कर ले या कहीं निकल जाए तो फिर क्या होगा फिर वह मेरी ओर देखकर कहने लगी पाओं में थोड़ा सा रंग लगा लिया तो क्या हो गया कहा ये बेचारी बच्चियां अपने पतियों को ही नहीं देख पातीं। इसके पति ने तो संस ले लिया है मैंने तो आंखों से देखा है सेवा की है पकाकर खिला सकी हूं बुलाने पर निकट भी जा सकी हूं जब नहीं बुलाया तो दो महीने नौबत खाने से नीचे तक नहीं उतरी दूर से देखकर प्रणाम कर लिया करती थी वे कहते अरे उसका नाम शारदा है वह सरस्वती है इसीलिए उसे सजना पसंद है हृदय से उन्होंने कहा था देख तो तेरे संदूक में कितने रुपए हैं उसके लिए दो अच्छे कंगन गढ़वा दे उस समय वे बीमार थे तो भी उन्होंने 300 रुपए लगाकर मेरे लिए कंगन बनवाए वे स्वयं रुपए पैसे का स्पर्श नहीं कर पाते थे ठाकुर के लीला संवरण के बाद जब मेरे कलकत्ते में आकर रहने की बात हुई उस समय मैं कामार पुकुर में थी वहां के कई लोग कहने लगे हे hey भगवान यह छोटी सी बच्ची क्या उन लोगों के बीच में जाकर रहेगी मैं तो मन ही मन सोचती थी कि यही रहूंगी इस पर समाज का क्या मत है यह जानने के लिए मैंने कई लोगों से पूछा किसी किसी ने कहा क्यों नहीं जाओगी वे लोग सब शिष्य जो हैं मैंने सब सुना फिर हमारे गांव में एक वृद्ध विधवा महिला लाहा परिवार की प्रसन्नमयी है उनके अत्यंत धार्मिक तथा बुद्धिमती होने के कारण सभी उनकी बात मानते थे मैंने उनके पास जाकर पूछा आप क्या कहती हैं उन्होंने कहा यह क्या जी तुम अवश्य जाओगी वे लोग शिष्य हैं तुम्हारी संतानों के समान है यह भी कोई बात है जरूर जाओगी इसे सुनकर कई लोगों ने जाने की सलाह दी तब कहीं मैं यहां आई आहा वे लोग मेरे कारण गुरु भक्ति के कारण जयराम वाटी के बिल्लियों तक की देखभाल करते हैं मेरी मां दुख करते हुए कहा करती थी ऐसे पागल जमाई के साथ मैंने अपनी शारदा को ब्याहा कि अहा उसने घर गृहस्थी ही नहीं बसाई बाल बच्चे भी नहीं हुए मां का संबोधन भी नहीं सुना यही सुनकर एक दिन ठाकुर ने कहा सासू मां इसके लिए आप खेद मत करें आपकी पुत्री के इतने बाल बच्चे होंगे कि वह मां के संबोधन से परेशान हो उठेगी वे so, जो कह गए हैं ठीक वैसा ही हुआ है बेटी थोड़ी देर बाद रात हो जाने से मैंने प्रणाम करके विदा ली आज अपराह्न में मूसलाधार वर्षा हो रही थी मां के पास जाने का समय हो गया परंतु कैसे जाऊं संध्या का अंधकार घनीभूत होता जा रहा था शोखरन की सलाह पर मैं उन्हीं की बरसाती लपेटकर चल पड़ी वर्षा के झोंके नाक मुख पर लगकर तंग करने लगे तो भी कितने आनंद कितने आकर्षण के साथ मैं चली जा रही थी इसे कहकर नहीं बताया जा सकता मैं खिड़की वाले दरवाजे से होकर गई थी सामने के द्वार से जाने पर स्वामी जी लोग देखकर क्या सोचेंगे इसी बात से मुझे लज्जा आ रही थी मां के पास जाते ही मेरा वेश देखकर उन्हें हंसी फूट पड़ी परंतु प्रणाम करते समय जब मेरे गीले वस्त्र उनके पाव से लगे क्योंकि सिर कपड़ा भीग गया था तो वे चिंतित होकर बोली अरे तुम तो भीग गई हो जल्दी से कपड़े बदल डालो राधु के कपड़े पहन लो मैं बोली मां शरीर पर हाथ लगा के देख लीजिए और कहीं भी नहीं भीगी हूं कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं मां ने देखकर कहा हां सो तो है मां ने एक फैलालेन का कपड़ा मंगवाया था मैं उसे भी ले गई थी पट्टी बांधने में सुविधा के लिए मैंने उसके दोनों ओर नए कपड़े का फीता जैसा लगा दिया था मां उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई बाद में जयराम वाटी का प्रसंग उठा मां एक बार वहां क्या ही अकाल पड़ा था कितने ही लोग भोजन के अभाव में हमारे घर आते हमारा पिछले वर्ष का धान कोठार में रखा हुआ था पिताजी उस धान से चावल बनवाकर और उसमें उड़द की दाल मिलाकर हंडियों में खिचड़ी पकवाते थे कहते घर के लोग इसी में से खाएंगे अन्य किसी के आने पर भी इसी में से देना केवल मेरी शारदा के लिए थोड़ा सा अच्छे चावल का भात पकाना कभी कभी तो इतने लोग आ पहुंचते कि खिचड़ी पूरी नहीं पड़ती तत्काल ही फिर हंडी चढ़ा दी जाती वह गर्मा गर्म खिचड़ी ज्यों ही पत्तलों पर डाली जाती मैं उसे जल्दी से ठंडा करने के लिए दोनों हाथों से पंखा झलने लगती हहा भूख से व्याकुल सभी खाने के लिए बैठे रहते एक दिन एक लड़की आई तेल के अभाव में उसके सिर के बाल जकड़ गए थे आंखें उन्मत जैसी थी आते ही उसने नाद में गायों के लिए जो चावल की कनी भीग रही थी उसी को खाना शुरू कर दिया हम लोग कहते ही रह गए कि घर के भीतर खिचड़ी है देते हैं पर उसे इतना धैर्य कहां भूख की ज्वाला कोई कम होती है शरीर धारण करने से ही भूख प्यास सब है इस बार घर में बीमारी के समय एक दिन आधी रात को मुझे उसी तरह की भूख लगी सरला आदि सब सो रही थी कहा वे लोग इतना परिश्रम करने के बाद सो गई हैं फिर उन्हें कैसे जगाती लेटी लेटी स्वयं ही टटोलने लगी देखा कि एक कटोरी में थोड़े से मुरमुरे रखे हुए हैं और तकिए के पास दो बिस्कुट भी मिले इस पर बड़ी खुशी हुई उसी को खाकर मैंने सामने रखे हुए घड़े से पानी पिया भूख की ज्वाला में यह बोध नहीं रहा कि मुरमुरे खा रही हूं इतना कहकर मैं हंसने लगी इसके बाद मां ने कहा उसी समय रांची से एक भक्त बड़े बड़े पपीते लाया था पपीते मुझे बड़े पसंद हैं बेटी मैं टकटकी लगाए देख रही थी हा यही पपीता यदि मुझे ये लोग दे दे तो खाऊं। परंतु वे लोग भला कहां देने वाले थे उस समय मुझे बड़ा बुखार जो था कोयलपाड़ा में क्या ही बीमार हुई थी बेटी बेहोश थी तब पखाना पेशाब सब बिस्तर पर ही होता था उस समय सरला और बहू ने मेरी बड़ी सेवा की रुआसी होकर इसीलिए सोचती हूं बेटी फिर तो उसी प्रकार भोगना होगा उस बार तो कांजीलाल की दवा से ठीक हो गई आहा बेटी हाथ पाओ में क्या ही जलन थी कांजीलाल के ठंडे मोटे पेट पर हाथ दिए रहती थी शरद भी उस बार गया था थोड़ी देर बाद मैंने पूछा अच्छा मां जयराम वाटी से पत्र लिखकर क्यों आपने उन भक्त महिला के साथ मेलजोल करने से मना किया था मां उसका भाव अलग है वह इस अर्थात ठाकुर के भाव की नहीं है सुनकर मैं विस्मित रह गई इस बीमारी के इतने झंझटों के बीच दूर रहकर भी उन्हें यही चिंता कि हमारा मंगल कैसे हो उसके अगले दिन मैं देखकर अच्छे अच्छे पपीते तथा आम ले गई थी मां कितनी प्रसन्न हुई और हमें भी हर्षित करने के लिए क्या ही आनंद व्यक्त करने लगी मां ने कहा अरे कल जिस पपीते की बात निकली ये तो ठीक वैसे ही हैं, आम भी अच्छे हैं इसके बाद यह आम शरत को यह गणेश को यह जमाई को कहते हुए उन्होंने उसके भाग कर दिए बड़ी गर्मी पड़ रही थी मां को खूब घमौरियां निकली थीं। मां ने कहा चंदन लगाने से घमौरियां कम हो सकती हैं परंतु उससे ठंड लगती है मैं कल पाउडर ले आऊं उसे लगाने से घमौरियां कम होंगी मां ले आना बेटी तुम लोगों का पाउडर ही लगाकर देखो एक घड़ा पानी लाने को कहो तो एक बार बाहर जाऊंगी बहू ने कहा पानी रख दिया है मां रास्ते के किनारे बरामदे में जाकर हंसते हंसते पुकार रही हैं, ओ बेटी ओ बेटी एक बार इधर आओ जल्दी आओ मेरे जाते ही उन्होंने कहा देखो देखो उस गणिका के घर के सामने की खिड़की के किनारे एक आदमी है वह एक बार इस ओर से और फिर दूसरी ओर से भीतर जाने का प्रयास कर रहा है परंतु घुस नहीं पा रहा है देखो कितना मोह है कैसी प्रवृत्ति है भीतर से गाने की आवाज आ रही है और इधर वह घुस नहीं पा रहा है आहा पटाकर मर रहा है मां ऐसी भंगीमा के साथ वे बातें कर रही थी कि मैं भी अपनी हंसी दबाकर नहीं रख सकी तब मां भी हंस रही थी और उनके साथ मैं भी हंस रही थी हंसते हंसते हम दोनों घर के भीतर आ गईं। मैं आहा भगवान के लिए यदि वैसी ही छटपटाहट हो तभी तो हुआ मां एक महिला की बात उठी मां ने कहा अपने पति के लिए उसे कितना मोह हुआ है बेटी खाते सोते भी स्थिर नहीं रह पाती खाते खाते उठकर देख आती है दिन रात घर में बंदी बनाकर बैठी है उसके कारण वह बाहर तक नहीं निकल पाता छी छी और शरीर क्या होता जा रहा है देखो तो एक बच्चा बच्चा होने से शायद उसका यह भाव कम हो बहू ने आकर कहा तुम्हें लेने आया है जी रात भी काफी हो गई थी मैंने प्रणाम करके विदा ली अगले दिन जब मैं गई तो मां रास्ते की ओर के बरामदे में बैठकर जब कर रही थी कमरे में उन्हें न पाकर मैं बरामदे में गई मां ने कहा आ गई बैठो जब समाप्त हुआ माला की थैली को उन्होंने अपने सिर से छुआकर रख दिया मां के मकान के सामने उन दिनों खुली जगह थी उसके पश्चिमी किनारे पर खपड़ेल के घरों के अनेक निर्धन लोग किराए पर रहते थे अब उन्हीं के प्रसंग में वे कहने लगी यह देखो दिन भर खटने के बाद अब लौटकर ये लोग निश्चिंत बैठे हुए हैं दीन दुखी लोग ही धन्य हैं याद आया बाइबल में पढ़ा था कि ईसा मसीह के मुख से एक दिन यही बात निकली थी और माँ के मुख से भी वही बात सुनने में आई थोड़ी देर बाद माँ ने कहा चलो कमरे में चलें। बहू ने नीचे बिस्तर लगा रखा था आकर लेट गई मैंने सुबह ही लक्ष्मण के हाथों पाउडर भेज दिया था मां ने कहा तुम्हारा दिया हुआ पाउडर लगाया था तभी तो देखो घमौरियां यहां कम हो गई हैं यहां पर बहुत है लगाओ तो खुजलाहट भी कम हो गई है शरद को भी बड़ी घुमौरियां हुई हैं कहा उसे भी यदि कोई लगा देता मैंने कहा ओ बाबा उनसे यह बात भला कौन कहने जाएगा मां यह चीज तो शौकीन लोग ही उपयोग में लाया करते हैं सुनकर मां हंसने लगी मां के घुटनों का वात काफी बढ़ गया है कल एक भक्त के दो लड़कों ने बिजली की बैटरी लगाई थी उससे थोड़ा आराम है आज भी वे दो लड़के आए हैं छोटी मामी कह रही हैं मेरा भी बात कल से बढ़ गया है मैं भी वह मशीन लगाऊंगी मां यह सुनकर हंसने लगी बोली लगाओ तो बेटा उसे भी लड़कों ने जल्दी जल्दी अपने यंत्र आदि ठीक करके जो ही बामी के पांव से एक बार लगाया कि वे चीतकार कर उठी अरे मर गई पूरा शरीर झंझना रहा है हटाओ हटाओ सुनकर सभी हंसने लगे वे तो सर्वसहा जननी नहीं है तब छोटी मामी मां से बोली तुमने तो बताया नहीं कि ऐसा होगा मां ठीक हो जाएगा चिल्ला मत थोड़ा सहन कर इसके बाद मामी ने कहा सचमुच ही तो लगता है थोड़ा कम हो रहा है बिलास महाराज आरती करने चले गए बहू कह रही है अच्छा इसके नाम में तो कोई आनंद नहीं है मां हंसते हुए बोली है क्यों नहीं जी इसका नाम विश्वेश्वरानंद है इसके बाद वे कहने लगी एक का पुकारने का नाम कपिल था अच्छा तो क्या उसके साथ भी आनंद है कपिलानंद है क्या तभी सरला दीदी ने कमरे में प्रवेश किया मां अच्छा कपिल का क्या अर्थ है सरला दीदी ने कहा पता नहीं लगता है बंदर होगा मैं यह क्या सरला दीदी कपिल का नहीं बल्कि कपी का अर्थ बंदर होता है इस पर सभी हंसने लगे मां फिर एक का नाम घुमानंद है अच्छा इसका क्या अर्थ है मैं सो तो आप ही अच्छी तरह जानती होंगी मां मां नहीं नहीं, तुम ही लोग बोलो थोड़ा सुनू मैं मां मैंने सुना है कि भूमा से तात्पर्य उसी अनंत सर्वव्यापी पुरुष से है मां यह सुनकर खुश हुई और मुंह दबाकर हंसने लगी सचमुच ही मां एक एक समय ऐसा भाव व्यक्त करती हैं, मानो वे एक छोटी सी बच्ची हों, कुछ भी नहीं जानती फिर अन्य समय देखा है कि जटिल आध्यात्मिक तत्वों की कैसी व्याख्या करती जा रही हैं? वहां मनुष्य की किताबी विद्या पूरी नहीं पढ़ती उस समय उनका एक अलग भाव रहता है मानो सब कुछ समझ रही हो मां ने कहा और कपिल का अर्थ क्या हुआ मां इसे सुनना ही चाहती हैं मैं क्या जानू मां कपिल नाम के तो सांख्य दर्शन के प्रणेता एक मुनि थे फिर कपिल रंग भी है उन लोगों ने किस अर्थ से नाम रखा है मैं क्या जानूं उसी शब्द के हो सकता है और भी अर्थ हो पर मुझे याद नहीं आ रहे हैं कल मैं शब्दकोश देखकर आऊंगी उसी काल में एक दिन संध्या को गई थी एक सन्यासी मां को प्रणाम करने आए और बोले मां बीच बीच में प्राणों में इतनी अशांति क्यों आ जाती है क्यों सारे समय आपका चिंतन लेकर नहीं रह पाता मन में बेकार की बातें क्यों आ पड़ती हैं मां छोटी मोटी बहुत सी चीजें जो चाहते ही मिल जाती हैं मिली भी हैं आपको क्या कभी प्राप्त नहीं कर सकूंगा आजकल दर्शन आदि भी विशेष नहीं कुछ होते आपकी ही उपलब्धि नहीं कर सका तो फिर जीवित रहकर ही क्या लाभ शरीर का चला जाना ही अच्छा है मां यह क्या बेटा ऐसी बात भी क्या सोचनी चाहिए दर्शन क्या रोज रोज होते हैं ठाकुर कहा करते थे कटिया डालकर बैठने से क्या हर रोज रोहू मछली पकड़ में आती है तरह तरह के चारे आदि लेकर एकाग्रता से बैठने पर किसी दिन संभव है कोई रोहू मछली पकड़ में आ जाए हो सकता है किसी दिन पकड़ में ना भी आए इसी कारण बैठना नहीं बंद कर सकते अपना जब बढ़ा दो योगीन मां हां नाम ब्रह्म है प्रारंभ में मन के स्थिर न होने पर भी वह होगा अवश्य सन्यासी ने पूछा कितनी संख्या में जब करूं आप बता दीजिए मां इससे हो सकता है मन में एकाग्रता आ जाए मां अच्छा प्रतिदिन दस हजार जब करो 10 बीस हजार जितना भी हो सके सन्यासी मां एक दिन वहां मंदिर में पड़ा रो रहा था उसी समय देखा कि आप सिर के पास खड़ी होकर कह रही हैं तू क्या चाहता है मैंने कहा मां मैं आपकी कृपा चाहता हूं जैसी कि आपने सुरथ पर की थी उसके बाद फिर कहा नहीं मां वह तो दुर्गा रूप में था मैं उस रूप में नहीं इसी रूप में चाहता हूं आप थोड़ा हंसकर चली गईं। इस पर मन और भी व्याकुल हो गया कुछ भी अच्छा नहीं लगता मन में आया कि जब उन्हें ही प्राप्त नहीं कर सका तो फिर जीवित ही क्यों हो मां क्यों जितना भी मिला है उसी को पकड़े क्यों नहीं रहते मन में सोचना कि और कोई भले ही ना हो मेरी एक मां है ठाकुर कह गए हैं ना कि यहां के सभी को वे अंतिम दिन दर्शन देंगे ही दर्शन देकर संग ले जाएंगे सन्यासी जिनके यहां था वे गृहस्थ खूब भक्त हैं उनकी पत्नी एक बड़े आदमी की पुत्री हैं खूब खर्च करती हैं अच्छा खाने पीने को बड़ा अनुरोध करती हैं मां उसे बेकार ही अधिक खर्च करने से मना करना भक्त गृहस्थ के पास रुपए रहे तो साधुओं के कितने काम आते हैं उन्हीं के रुपयों से तो साधु लोग वर्षा काल में एक स्थान पर बैठकर चातुर्मास कर सकते हैं उस समय तो साधुओं को भ्रमण करते हुए भिक्षा की सुविधा नहीं रहती सन्यासी प्रणाम करके नीचे गए तीन सितंबर 1918। मैं बीमार थी थोड़ा ठीक होते ही आज संध्या आरती के बाद गई थी मां उस समय लेटी हुई थी देखते ही बोली क्यों जी, ठीक हो बीमारी ठीक हुई मैंने कहा हां मां वे संसार के कुशल प्रश्न आदि करने लगी ढाका की एक शिष्या कोई एक महीने से उद्बोधन में है वे बोली मां मैं तेल मालिश कर दूं दीदी की तो तबियत ठीक नहीं है मां सो हुआ करे वह कर सकेगी उनके फिर पूछने पर भी उन्होंने कहा नहीं, नहीं वह तेल लगा सकेगी तुम चाहो तो थोड़ी हवा कर दो वे हवा करने लगी थोड़ी देर हवा करने के बाद ही मां बोली हो गया ठंड लग रही है अब थोड़ा सो लो पानी पिया है मिठाई के साथ थोड़ा पानी भी पी लो ना मां इसी प्रकार सबके मन को संतुष्ट रखती हैं उन्होंने मां के निर्देशानुसार पानी पिया और सो गई मां कल कैसा ठाकुर की पुस्तक का पाठ हुआ सरला ने पढ़ा था कैसी सब बातें हैं उस समय क्या जानती थी बेटी कि इतना सब होगा क्या ही मनुष्य के रूप में आए थे कितने लोग ज्ञान पा गए क्या ही सदानंद पुरुष थे 24 घंटे हंसी बातें कथा कीर्तन आदि सब लगे ही रहते थे अपनी जानकारी में तो मैंने कभी उन्हें अशांत नहीं देखा मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाते हां यदि लिखना पढ़ना जानती तो इसी प्रकार वह सब लिखकर रख लेती क्यों जी सरला आज फिर पढ़ो ना सरला दीदी वचनामृत पढ़ने लगी राखाल महाराज के पिताजी आए हैं वहीं से पाठ आरंभ हुआ पाठ सुनते सुनते मां कह रही हैं यह जो राखाल के बारे में उसके पिता से कहा यदि ओल अच्छा है तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं सचमुच ही इसी प्रकार वे राखाल के पिता का मन प्रसन्न रखते थे उनके आते ही यत्नपूर्वक सब कुछ दिखाते और कितने ही प्रकार की बातें करते भय था कि कहीं राखाल को वहां से घर न ले जाएं। राखाल की मां सत्स्वभाव की थी जब वह दक्षिणेश्वर आती तो ठाकुर राखाल से कहते अरे अच्छी तरह उसकी देखभाल कर तो उसे लगेगा कि बेटा मुझसे प्रेम करता है पढ़ते पढ़ते वृंदा के पुरियों की बात आई मां ने कहा हां जी वह भी क्या कम थी उसके जलपान के लिए नियत पूरिया यदि किसी दिन खर्च हो जाती तो आसमान सिर पर उठा लेती कहती ओ मां ये कैसे अच्छे घरों के लड़के हैं मेरा सब खाकर बैठे रहते हैं मिठाई भी नहीं मिलती ये सब बातें कहीं लड़कों के कान में न जाएं, इसी कारण ठाकुर डरते थे एक दिन भोर में उठते ही नौबत में आकर मुझसे बोले अजी वृंदा का खाना तो खर्च हो गया है सो तुम उसके लिए रोटी या पूरी जो भी हो बना देना नहीं तो अभी आकर शोरगुल मचाएगी दुष्टों से बचकर चलना पड़ता है मैंने तो वृंदा के आते ही तत्काल कहा वृंदे तेरा खाना खर्च हो गया है अभी बनाए देती हूं इस पर वह बोली रहने दो बनाने की जरूरत नहीं ऐसे ही दे दो तब जैसे सीधा सजाते हैं वैसे ही उसे घी मैदा आलू परवल आदि सब दिया